Oh, uh oh. -huh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जी हां जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर बातें करते हैं आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ऑफिसर के बारे में रेलवे अधिकारी के बारे में जी हां आप अपने जीवन में अगर रेलवे ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में आज सुनेंगे हम एक सम्मानित करियर सेवा और नेतृत्व का प्रतीक है रेलवे अधिकारी होना जी हाँ साथियों भारत में रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं है बल्कि देश की जीवन रेखा है प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को सुरक्षित सुलभ और समयबद्ध यात्रा उपलब्ध कराना भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी है इस विशाल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में रेलवे अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है रेलवे अधिकारी बनना न केवल एक सुरक्षित सरकारी नौकरी है बल्कि ये नेतृत्व प्रशासन तकनीकी कौशल और राष्ट्र सेवा का अद्भुत संगम भी है साथियों आइए इस सेवा में कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं इसके बारे में सुन रहे हैं आप और बातें हो रही हैं तो रेलवे अधिकारी कौन होता है याद रखिए इस बात को कि कौन होता है कौन बनना चाहता है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है रेलवे अधिकारी वे उच्च अधिकारी होते हैं जो भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों जैसे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स पर्सनल एच रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स इसमें प्रबंधन योजना संचालन और नियंत्रण का कार्य होता है तो ये सारे जो चीज़ें हमने बताई यहाँ पर रेलवे अधिकारियों का कार्य हो तो आशा करूँगा कि आपको बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर आप रेलवे ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए अब आप सुन रहे हैं जीवन कौशल सुनते रहो मंस कराते रहो p खुशहाल रहो जो जग निहाल हो जाए और चाल फरिश्तों नमस्कार फिर एक बार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप तो रेलवे अधिकारी कौन बन सकते है? इसके बारे में हमने बताया रेलवे अधिकारी बनने के जो खूबसूरत फ़ायदे हैं सेवा भाव यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों लोग जो हैं रोज यात्रा करते हैं और रेलवे अधिकारी बनने के मुख्य रास्ते कौन कौन से है? वो मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा बहुत ही सिंपल और सही तरीका है रेलवे में बढ़ती होने का पहले तुम यू सिविल सेवा इंजीनियरिंग सेवा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज आई आर टी इंडियन रेलवे ट्राफिक सर्विसेस पे और दूसरा है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ए जी हाँ इसको बोलते हैं शॉर्ट में और इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस यानि आई और फिर आता है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आईआरएमएस जी हाँ एक दो तीन चार ये इस तरह के यू सिविल सेवा इंजीनियरिंग सेवा डिवाइड की गई है और दूसरी बात यहाँ पर आर रेलवे भर्ती बोर्ड आर ग्रुप ए आर ग्रुप बी प्रमोशन द्वारा तो ये इस तरह की रेलवे भर्ती बोर्ड होता है और इसके साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएसई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये चार चीज़ें हैं अब ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी है ना तो इसमें भर्ती होने के लिए यहाँ से ही कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं ये यू पी इस तरह के आईआरपीएस, आर पी एस आई एस या फिर आईआरटीएस से आपको एग्ज़ाम देने हो। अब देखिए योग्यता इसके लिए ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्थानक ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी तकनीकी पदों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए और आयु सीमा सम्मान में जो है एक बीस इक्कीस से लेकर तीस वर्ष का होना चाहिए आरक्षण के अनुसार छूट वो अलग बात है लेकिन यहाँ पर जो मापदंड है 21 से 30 वर्ष की आयु वाले इन सभी चीज़ों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और आपके पास ये ये डिग्री होनी चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन और फिर टेक्निक जो पद है उस पर प्राप्त उसे प्राप्त करने के इंजीनियरिंग डिग्री होना बहुत बहुत ज़रूरी उसके बाद में फिर ये सब चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाती है अब कुछ चीज़ें यहाँ पर ये भी हैं कि रेलवे में भर्ती होने के लिए चैन प्रक्रिया भी होती है तो चैन प्रक्रिया किस तरह से चलती है उसके बारे में आगे बात करते हैं अगर आप रेलवे के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा करियर है भाई आप ज़रूर सोचिएगा और आप देखिए रेलवे में आज कितनी सारी जो है एम्प्लॉयमेंट होती है और कितने सारे लोग इस सर्विसेज को पाते हैं ना आज हर कदम पे आप जो हैं कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं यात्रा करने वालों को देखते हैं अगर छुट्टियों में आप देखेंगे कि दिसंबर जनवरी इस बीच में कभी भी आपको टिकट नहीं मिलता इसके लिए पहले से ही एडवांस बुकिंग रेलवे बनाती है तो एडवांस बुकिंग आपको ले कर रखनी पड़ती है ताकि सुचारू रूप से आप यात्रा कर सकें और हर एक व्यक्ति का अनुभव हो, ज़रूर होगा कि उसे समय पर कभी कभी यात्रा करना हो तो टिकट नहीं मिल पाता तो फिर वो अपनी यात्राओं को बदलता है या फिर लोकल यहाँ वहाँ दूसरे आ, इस माध्यम से बस या फिर दूसरे माध्यम से ज़रूर प्लेन से भी ट्रैवल करते हैं लोग लेकिन वहाँ पर वो सुकून नहीं मिलता हाँ प्लेन से फिर भी ठीक है लेकिन बाकी सब यात्राएं जब आप करते हैं बसेस वग़ैरह में तो वो अच्छा रहता है नज़दीक ठीक है लेकिन जो लंबी रूट वाली यात्राएं है, होती हैं वहां पर बस आपको सुकून नहीं देता है ना तो रेलवे कैसा ऐसा है कितनी भी दूरी हो लेकिन सुकून देता है आपको अच्छा फील कराता है अगर आपका रिजर्वेशन टिकट है तो आप बैठ सकते हैं सो सकते हैं है ना खा सकते हैं तो एक घर जैसा सुविधा जो है यात्रा का सिर्फ़ रेलवे में मिलता है भाई तो भाई आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए अभी आप सुनाए हैं रीड मत वन वन पॉइंट एट एफ पर जी हाँ जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कुराते रहो ब की लकीर वो सभी जगी रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहा को दी खुशियां बेपनाह आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी आपने संवार दी मेरी ज़िंदगानी क्या आप अगला कदम बढ़ाने के लिए सौ सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है ना जब किसी करियर के बारे में हम बात करते हैं और आप सुनते हैं तो नई चीज़ें पता चल जाता है आशा करूंगा कि रेलवे में भर्ती होना आसान भी है और मुश्किल भी है क्योंकि आज के समय में हर चीज़ में कहीं ना कहीं इंटरव्यूज काफ़ी होती है और ऐसे ही रेलवे में भी परीक्षाएँ आपको देनी पड़ती हैं साक्षात्कार भी होते हैं आजकल वन टू वन इंटरव्यू भी रखे जाते हैं ताकि जब आपको काम मिले तो आप सुचारू रूप से सही आदमी को काम मिले इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है तो रेलवे एक जिम्मेवार का प्रोफेशन है इसीलिए लिए यहाँ पर चयनित प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए एक इंजीनियरिंग डिग्री का पद होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए डिग्री आपके पास होना चाहिए तो आप इस चयनित प्रक्रिया में फिर आपकी शुरुआत हो जाती है पहला है आरंभिक परीक्षा ये परीक्षा उसके बाद मुख्य परीक्षा फिर तीसरा आता है इंटरव्यू साक्षात्कार फिर चौथा प्रक्रिया होता है जो लास्ट एंड फाइनल होता है जो लास्ट एंड फाइनल होता है मेडिकल और दस्तावेज़ सत्यापन जैसे ही आप मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन की ओर चलेंगे तो आपकी खुशी दुगना हो जाता है क्योंकि उसके बाद आपको नौकरी मिल जाती है ये प्रक्रिया ये जो प्रोसेस है ये प्रक्रिया जो है मुश्किल ज़रूर है लेकिन निरंतर मेहनत सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से इसे हासिल भी किया जाता है और कितने सारे अधिकारियों को आपने देखा है? ये सारे लोग इसी क्रम से गुजरे हुए हैं तो आपको भी ये क्रम गुज़रना ही होगा इसीलिए इस क्रम को डरना नहीं है बस आपको करते जाना है एक बार हो सकता है नहीं हो पाए दोबारा कर लें तो हो सकता है तीसरा बार करिए क्योंकि आपको हासिल करना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती साथियों रेलवे अधिकारियों की जिम्मेवारी ट्रेनों का सम, समयबद्ध संचालन करना यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना कर्मचारियों का प्रबंधन करना बजट और वित्तीय नियंत्रण करना दुर्घटनाओं की रोकथाम करना नई तकनीक और परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना ये सारी चीज़ें जो है बहुत बारीकी से जुड़ी हुई है तो इसीलिए हमें जब भी कोई कंपनी या फिर रेलवे में आप कहीं भी काम करते हो तो वहाँ की वो सुरक्षा चीज़ों को ज़रूर देखा जा इसीलिए वहाँ पर इस तरह के प्रक्रिया होती हैं ताकि आपको आपको मापा जा सके अगर आप उसमें खड़े उतरते हैं तो आप सही ढंग से अपना कार्य कर सकते हैं इसीलिए आपको हमेशा अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से करने की ज़रूरत है आप चाहे छोटा काम क्यों ना हो लेकिन वहाँ भी एक विधिवत कार्य करेंगे तो सिद्धि हासिल हो जाती है ऐसे नहीं कि आपको सिद्धि डायरेक्टली मिल जाए विधि करना है विधि पूर्वक अगर आप कार्य करते हैं तो सिद्धि आपको निश्चित तौर पे मिल जाती है साथियों आप बात करते हैं वेतन की है ना <laughs> सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वेतन की है ना पेमेंट कितना मिलेगा पैकेज कितना मिलेगा साथियों आजकल सरकारी काम में पैकेजिंग बहुत अच्छा है चाहे आप छोटे से सरकारी टीचर क्यों ना हो एक अच्छी पैकेज आपको मिलता है सिक्सटी प्लस आपको पेमेंट मिलता है लेकिन रेलवे में भी अच्छी खासी पेमेंट मिलता है अलग अलग पदों पे और अलग अलग प्रक्रिया पर तो आइए उसके बारे में थोड़ी देर में आपको जानकारी देने वाला हूँ लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ करते हैं आशा करूंगा आज रेलवे के बारे में सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा रेलवे में कैसे आप जॉइन कर सकते हैं किस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं इसके बारे में आपसे बातेंगी चलिए वेतन के बारे में ज़रूर बता देते हैं और आकर्षण जो पैकेज है वो है सेवन पे कमीशन के अनुसार आपको पेमेंट मिलता है तो आपको अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है दूसरा रेलवे अधिकारी को जो सुविधाएं मिलती है वो भी सबसे अलग होती हैं सरकारी आवास या फिर एच आर ए आपको प्राप्त हो जाता है जहाँ पर आप रह सकते हैं और ये आपको रेलवे के द्वारा मिल जाता है सुविधा मुफ्त रियायती रेल यात्रा तीसरी बात सबसे अच्छी आपको बिना पैसे दिए रेल यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं चौथी बात है मेडिकल सुविधाएँ मिल जाती हैं फिर आती है पांचवी बात पेंशन और ग्रेचुटी पेंशन और ग्रेचुटी ये आपको बहुत अच्छा मिल जाता है सामाजिक सम्मान और स्थिरता आपको मिल जाती है तो देखिए साथियों पेमेंट तो अलग ही है लेकिन इसके साथ में ये और चीज़ें आपको बोनस रूप में या आपको आ, एक्सलेंसी रेलवे की सर्विस जो है अपने डिपार्टमेंट के लोगों के प्रति उनका ये सम्मान आपको मिल जाता है तो सुविधाएं भी काफ़ी मिल जाती हैं अब आइए एक कहानी ज़रूर बताना चाहूँगा एक दो कहानी से आपको मोटिवेशन मिलेगा और श्री विवेक साय के बारे में बात करते हैं श्री विवेक साय की मोटिवेशनल कहानी आपको रेलवे में, में काम करने के लिए प्रेरित करेगा श्री विवेक साय का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था पिता रेलवे में कर्क थे सीमित संसाधनों के बावजूद विवेक ने पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और इंडियन रेलवे ट्राफिक सर्विस में चयनित हुए आईआरटीएस में अपने करियर के दौरान उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण रेलवे डिवीजनों में काम किया समय की पाबंदी ईमानदारी और मानवीय दृष्टिकोण के कारण वे कर्मचारियों में बेहद लोकप्रिय रहे बाद में वे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने उनकी कहानी ये सिखाती है साथियों सपने बड़े हो तो सिचुएशन कुछ भी हो सब छोटे लगने लगते हैं। <laughs> साथ ही एक और कहानी हमारे मित्र ने भेजा है सुश्री पूजा सिंगल का ये भी रेलवे की कहानी है इसलिए मैंने बोला इसको भी सुना ही देता हूँ आपको थैंक यू अशोक जी अपनी कहानी बताने के लिए कहानी भेजने के लिए पूजा सिंगल एक छोटे शहर से आई थी जहाँ लड़कियों के लिए करियर के विकल्प सीमित माने जाते थे अब ऐसे में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और ईएसई के माध्यम से रेलवे में अधिकारी बनी शुरुआत में उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिली जहां पुरुष प्रधान वातावरण था लेकिन उन्होंने अपने काम से ये साबित किया कि क्षमता का कोई जेंडर नहीं होता। आज वे एक बड़े रेलवे प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही हैं और कई युवतियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है साथियों रेलवे अधिकारी बनने के काफ़ी फायदे हैं दो मोटिवेशनल कहानी तो आपने सुना ही राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान रेलवे का है जीवन भर सीखने का अवसर यहाँ मिलता है तकनीक और प्रशासन का संतुलन है सम्मान और स्थायित्व यहाँ पर है देश के कोने कोने में काम करने का अवसर मिलता है चुनौतियाँ भी बहुत है भारी जिम्मेदारी है आपातकालीन स्थितियाँ हैं ट्रांसफर्स हैं लंबे कार्य समय भी है लेकिन जो व्यक्ति सेवा भावना और अनुशासन से काम करता है उसके लिए ये चुनौतियाँ अवसर बन जाती हैं साथियों चुनौतियाँ अवसरों में तब्दील करने के लिए ही आपकी मनोबल की आवश्यकता होती है जब आपका मनोबल अच्छा है तो निश्चित तौर पे आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं इसके लिए आप कुछ मेडिटेशन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं योग प्रैक्टिस रखें जिससे आपका मनोबल संतुलित रहता है युवाओं के लिए मेरा एक संदेश यही है नेतृत्व करना चाहते हैं देश की सेवा करना चाहते हैं सुरक्षित और सम्मानजनक करियर चाहते हैं तो रेलवे अधिकारी बनना आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है साथियों याद रखिएगा रेलवे अधिकारी का करियर केवल नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है ये आपको न केवल आर्थिक सुरक्षा देता है बल्कि समाज और देश के विकास में योगदान का गर्व भी कराता है सही दिशा निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ ये सपना जरूर साकार किया जा सकता है साथियों तो साथियों आज के इस एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में जहां हमने रेलवे अधिकारी के बारे में बात की मैं चाहूंगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो बारहवीं या फिर डिग्री हासिल कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप एक बार रेलवे अधिकारी के लिए प्रयास ज़रूर करें और प्रयास करते ही अगर आपका अवसर मिलता है तो ज़रूर इस कार्य को इस प्रोफेशन को अपना बनाइए इन शुभासाओं के साथ अपने करियर को बेहतर तरीके से डिजाइन करें इसके लिए हम ये कार्यक्रम सुनाते हैं जिसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको बताते हैं तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही मैं आपका हम सफर साथी आर रमेश फिर मिलूँगा एक नए एपिसोड में अगले हफ्ते तब तक आप बने रहिए हमारे साथ यानी रेडियो मधुबन के साथ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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने आप बड़े ही मीठे हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने कहते कुर्बान आप पे बाबा ये दिल जान रे जान नहीं कुर्बान बच्चों करना तुम्हें जहान है प्यार भरी इन शिक्षा चाहो से सबके दिल नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है इसी राग में भाग्य जगाना इस राग में भाग्य जगाना आपसे हम बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने प्यार दे करते नमस्ते बलि बलि जाते बच्चों पे ऐसे प्यार का मधुरस पी के ऐसे प्यार का मधुरस पी के सब रस लगते बच्चे, मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं मीठा हमें बनाते बाबा मीठा हमें बनाते